भारतीय दर्शन शुद्धा द्वैत दर्शन वल्लभ वेदांत शुद्धा द्वैत संप्रदाय का विशेष प्रचार वल्लभाचार्य ने किया इन्होंने अपने मत को शुद्धा द्वैत के नाम से ही चलाया इनके मत में ब्रह्म ही एकमात्र तत्व माना गया है अन्य सभी वस्तुएं ब्रह्म से अभिन्न हैं और इसलिए नित्य भी हैं यथार्थ में जगत अक्षय और नित्य है किंतु विष्णु की माया से इसका आविर्भाव और तिरोभाव या उत्पत्ति और नाश होता है व्यवहार दशा में भी सभी वस्तुएँ ब्रह्मस्वरूप मानी जाती है इस संप्रदाय के लोग धर्म और धर्मी में तादात्म संबंध मानते हैं इसलिए घृत के द्रवत रूप धर्म के समान आगंतुक प्रपंच रूप धर्म को ब्रह्म रूप धर्मी से भिन्न नहीं मानते माया को भगवान की शक्ति मानकर शक्ति और शक्तिमान में अभेद मानते हुए इनके मत में एकमात्र ब्रह्म ही प्रमेय रह जाता है निराकार सच्चिदानंद तथा सर्वभवन समर्थ सभी होने के योग्य ब्रह्म बिना किसी निमित्त के अपने अंश से धर्म रूप से क्रिया रूप से तथा प्रपंच रूप से देख पड़ता है ब्रह्मधर्म रूप से पहले ज्ञान आनंद काल इच्छा क्रिया माया तथा प्रकृति के रूप में रहता है किंतु सर्वदा ऐसा नहीं रहता आपादक हेतु स्वरूप काल पहले नहीं रहता और इस उसका आविर्भाव होने पर वही काल इसका नियामक बन जाता है इसीलिए उक्त अवस्था सर्वदा एक सी नहीं रहती है काल के साथ साथ उत्पन्न इच्छा आदि शक्तियों का सदा एक सा रहना भगवान ने ही किया अत ये भी नित्य हैं इसमें काल ही क्रिया शक्ति रूप है। इच्छा तो अभिध्यान स्वरूपा अर्थात संकल्पात्मिका है इसी को काम भी कहते हैं जैसा कि श्रुति में कहा गया है सो कामेयत भगवान तदाकार ही है संकल्प के दो भेद हैं बहुश्याम मैं बहुत हो जाऊं और प्रजा उत्पन्न हो जाऊँ इन दोनों संकल्पों में पहला तो भेद बतलाता है इसलिए काल से अतिरिक्त क्रिया ज्ञान तथा आनंद रूप सच्चित और आनंद रूप ब्रह्म का धर्म अपने में भेद दिखलाते हुए अपने आश्रय ब्रह्म को भी भिन्न करता है अर्थात उसे भी क्रियावान ज्ञानी तथा आनंदवान बनाता है इस प्रकार सच्चित आनंद रूप ब्रह्म भी हाथ पैर वाला होकर साकार रूप धारण कर लेता है परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार भिन्न होने पर भी अपने इच्छा से अभिन्न रहकर ब्रह्म अखंड ही है ब्रह्म की शक्ति उसके सत अंश की क्रिया रूपा तथा चित अंश की व्यामोह रूपा भाग्या माया है यह त्रिगुणात्मिका है यह संसार की कृतिरूपा माया का अंश है और जगत की उत्पत्ति में आनंद रूप का कारण भी है किंतु जगत का कर्तित्व तो भी माया में भगवान की इच्छा से ही है वास्तव में मूल कर्तित्व तो माया में नहीं है भगवान की शक्तियां, ज्ञान और क्रिया ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं आनंद ज्ञान शक्तिमान तथा क्रिया शक्ति वाला हो जाता है क्योंकि आनंद तो ब्रह्म ही है ऐसी स्थिति में चिदंश की शक्ति जो व्यामोहिका माया है जिसे हम अविद्या भी कहते हैं वह चिदंश से जब ज्ञान रूप धर्म पृथक हो जाता है तब उसे अज्ञान में डाल देती है यद्यपि भगवान बोध रूप हैं तथापि धर्म रूप ज्ञान के अभाव से मुग्ध हो जाता है और यह समझकर कि आनंद तो अलग है उसके संबंध से आनंद हो जाएगा इसलिए माया के साथ मिल जाता है तब व्याकुल होकर आनंद से की गई सृष्टि में जो सूत्रात्मा था जो दस प्राण रूप था उसका अवलंबन लेकर रहता है इस प्रकार प्राण धारण का प्रयत्न करते हुए चिदंस को जीव कहते हैं सत अंश क्रियाशक्ति के अलग हो जाने पर अव्यक्त और जड़ हो जाता है इसके पश्चात मूलभूत क्रिया अंश से जीव शरीरादि रूप से अभिव्यक्त हो जाता है जब क्रिया क्रियावाद को उसके धर्म में लीन हो जाती है तब यह भी तुरोहित हो जाता है इसी प्रकार चित रूप भी ज्ञान शक्ति के अंश रूप ज्ञान के द्वारा अभिव्यक्त तथा तिरोहित होता है इसी तरह आनंद रूप का भी विभाग होता है भगवान में संसार के पालन तथा नाश इन दोनों की इच्छा रहती है इन दोनों इच्छाओं से सत चित तथा आनंद रूप से क्रमशः सत अंश से जीव के बंधन समूहभूत प्राण आदि जड़ चित्त अंश से जीव आनंद अंश से जीव का नियामक तथा अंतर्यामियों का स्फुलिंगों की तरह आविर्भाव होता है बद्ध जीवों को जिन्हें भगवान उस पूर्ण ज्ञान शक्ति को देता है वे उस मोहिका माया को तथा प्रयत्न को छोड़ देते हैं केवल अपने स्वरूप चित रूप में स्थित रहते हैं और अपराधीन भी हो जाते हैं किंतु उन जीवों में जगत कर्तृत्व नहीं होता वह माया शक्ति उसमें नहीं रहती उन जीवों में आनंद के ही उत्कृष्ट होने के कारण और दूसरा कोई उत्कर्ष नहीं रहता फिर भी भीनता इसमें रहती है आनंद के साथ मिल जाने से यह भी आनंद रूप हो जाता है इसे ही वल्लभ मत में सृष्टि प्रकार कहा गया है सृष्टि के भेद अन जीवेन आत्मान नानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकर भ्याक, व्याकरणी इस श्रुति के अनुसार नाम सृष्टि और रूप सृष्टि दो प्रकार की सृष्टि कही गई है रूप रूपसृष्टि का कारण पंचात्मक भगवान है अर्थात तत्व तो एकमात्र ईश्वर है किंतु उसके पांच अंग हैं जैसा कि भागवत में कहा गया है द्रव्यम कर्मच कालच स्वभाव जीव एव च वासुदेवाद पर ब्रह्मण न चान्योर्थोस्ती तत्वतः द्रव्य से माया समझना चाहिए पश्चात इसी से महाभूत आदि भी लिए जाते हैं कर्म जगत का निमित्त कारण तथा भूतों का संस्कार रूप भी है काल गुणों का शोभक गुणों का क्षोभक अर्थात साम्यावस्था का नाश करने वाला तथा निमित्त रूप भी है यही काल आधार रूप में सभी जगह दिखाई पड़ता है स्वभाव परिणाम का कारण है जीव भगवान का अंश स्वरूप भोगता है अवान्तर सृष्टि में अधिष्ठान अर्थात शरीर कर्ता, जीव इंद्रिय नाना प्रकार की चेष्टाएँ अर्थात प्राण के धर्म दैव अर्थात भगवान की इच्छा ये माने जाते हैं ये सब तत्व रूप सृष्टि में कहे गए हैं नाम सृष्टि में एकमात्र सूत्र रूप सूत्र रूप भगवान सुषुमना के मार्ग से शब्द ब्रह्म रूप में प्रकाशित होता है पश्चात यही शब्द ब्रह्म वर्ण आदि रूप में प्रतीत होता है प्रमेय निरूपण प्रमेय अर्थात जानने योग्य वस्तु एकमात्र ब्रह्म ही है जैसा पहले कहा गया है किंतु संसार दशा में जब ब्रह्म साकार हो जाता है तब उसी के अनेक रूप हो जाते हैं परंतु ये सब ब्रह्म के सभी दशाओं में अभिन्न रहते हैं अस्तु इन प्रमेयों को वल्लभाचार्य ने तीन भागों में विभक्त किया है स्वरूप कोटि कारण कोटि तथा कार्य कोटि इनका क्रमशः यहाँ संक्षेप में विवरण दिया जाता है स्वरूप कोटि इसमें कर्म काल स्वभाव तथा तो अक्षर ये चार तत्व हैं यथार्थ में कर्म काल और स्वभाव ये तीनों अक्षर के ही रूपांतर हैं इसलिए इनमें सबसे पहले अक्षर का विचार किया जाना आवश्यक है पहला अक्षर का लक्षण बताते हुए कहा गया है प्रकृति पुरुष चौभऊ परमात्मा भवतपुरा यद्रूपम समिष्ठाया तदक्षर मुदीरते अक्षर वही रूप है जिसे अधिष्ठान रूप में स्वीकार कर परमात्मा ने प्रकृति और पुरुष का रूप धारण किया अर्थात अक्षर ब्रह्म प्रकृति और पुरुष का भी कारण है यही अक्षर ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति तथा इन दोनों से विशिष्ट तीनों स्वरूपों का मूलभूत ज्ञान प्रधान गणितानंद ब्रह्म कूटस्थ अव्यक्त असत सत्यम इत्यादि शब्दों से कहा जाता है इसी को वैकुंठ भी कहते हैं दूसरा काल अक्षर का ही स्वरूपांतर काल है वस्तुता सच्चिदानंद काल का स्वरूप है किंतु व्यवहार में किंचित सत्व के अंश से प्रकट काल है यह काल का स्वरूप लक्षण कहा जाता है यह अतिय है लौकिक कार्य के अनुसार काल का लक्षण नित्यज तथा सबका आश्रय और सबका उद्भव है इसी काल के चिर शीघ्र तथा अतीत अनागत आदि व्यवहारों की उत्पत्ति होती है इसका प्रथम कार्य सत्व रजस तथा तमस इन गुणों में क्षोभ उत्पन्न करना है सूर्य आदि इस काल के आदि भौतिक रूप है परमाणु परमाणु से लेकर चतुर्मुख के आयु पर्यंत आध्यात्मिक रूप है तथा भगवान स्वयं इसका आधिदैविक रूप है जैसा कि भगवान ने कहा है कालोश्मी मैं काल हूँ तीसरा कर्म कर्म भी अक्षर का ही रूपांतर है विधि और निषेध रूप से लौकिक क्रिया के द्वारा प्रदेशतः अभिव्यंजन के योग्य व्यापक क्रिया ही कर्म का लक्षण है इसी को अपूर्व तथा धर्माधर्म भी कहते हैं अदृष्ट आत्मा का गुण नहीं है यह भी इसी से सिद्ध होता है कि कर्म नाना नहीं है कर्म की अभिव्यक्ति के अंतर तथा फल समाप्ति पर्यंत इसका प्राकट्य अर्थात स्थिति रहता है और फल भोग की उत्पादक क्रिया के द्वारा क्रमशः यह तिरोभीत होने लगता है इसका प्रधान कार्य जन्म है जैसा कहा गया है कर्मणा जन्म महतः भूत चौथा स्वभाव यह परिणाम का हेतु है भगवान की इच्छा का कारक इसका स्वरूप है भगवान की इच्छा से यह भिन्न है यह व्यापक होने के कारण सभी को अपने नीचे दबाकर कर स्वयं प्रकट होता है कभी कभी परिणाम परिणामस्वरूप कार्य से इसका अनुमान भी होता है कारण कोटि प्रमेय का दूसरा भाग कारण कोटि है इसके अंतर्गत 28 तत्वों का विचार है ये भगवान के भाव रूप होने के कारण ही तत्व कहलाते हैं भगवान की जो असाधारण कारणता है वह लोक में अट्ठाईस प्रकार के प्रकट होती है सत्व रजस तथा तमस ये तीन गुण पुरुष प्रकृति महतत्व अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध ये पाँच तनमात्राएँ आकाश वायु तेजस जल तथा पृथ्वी ये पांच भूत पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेंद्रियाँ और मनस कारण कोटि के अंतर्गत ये अट्ठाइस तत्व वल्लभ्य माने हैं क्षेप में इसका वर्णन जहाँ दिया जाता है